भगवत गीता शंकर भाष्य अध्याय तीन श्रृणु तम तम वैरिण सर्वानक यम त्वं प्रिक्षा पृक्षसी श्री भगवान उवाच जिसको तू पूछता है सर्व अनर्थों के कारण रूप उस वैरी के विषय में सुन इस उद्देश्य से भगवान बोले ऐश्वर्य से समग्र से धर्म वैराग्यथ मोक्षस्य शरणनाम भग इति इतिरणाम आचार्य पहले भगवान शब्द का अर्थ करते हैं संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश लक्ष्मी वैराग्य और मोक्ष इन छह का नाम भग है यह ऐश्वर्य आदि छह गुण बिना प्रतिबंध के संपूर्णता से जिस वास्ते में सदा रहते हैं ऐश्वर्या दिषटक यस् वाषुदेव नित्यम अप्रतिबद्ध वर्तते उत्पत्ति प्रलय से भूताम गतिम वेद विद्यादवाच्यो भगवानी तथा उत्पत्ति और प्रलय को भूतों के आने और जाने को एवं विद्या और अविद्या को जो जानता है उसका नाम भगवान है उत्पत्ति आदि विषय च विज्ञान यसुदेव वाच्यो इति अतः उत्पत्ति आदि सब विषयों को जो बलिभाति जानते हैं वे वासुदेव भगवान नाम से वाच्य हैं काम एष क्रोध एश रजो गुणसमुद्दव महासनो महापाप्मा विद्यनावरी काम एष्वोकशत्रु जन निम्ता सर्वानाप्ति प्राणिनाम स एष काम प्रतिहत कनचिथ क्रोधत्व परिणबते अतः क्रोधः अपि एस, एस एव यह काम जो सब लोगों का शत्रु है जिसके निमित्त से जीवों को सब अनर्थों की प्राप्ति होती है वही यह काम किसी कारण से बाधित होने पर क्रोध के रूप में बदल जाता है इसलिए क्रोध भी यही है रजोगुण समुद्भवो रजोगुणा सुद्भवो यमो रजोगुण सम्भव रजोगुण से समुद्भव कामो ही उद्भूतो रजः प्रवर्तयन् पुरुषम प्रवर्त यह काम रजोगुण से उत्पन्न हुआ है अथवा जो समझो कि रजोगुण का उत्पादक है क्योंकि उत्पन्न हुआ काम ही रजोगुण को प्रकट करके पुरुष को कर्म में लगाया करता है तृष्णया ही अहम कारित इति दुखिता रजकार सेवाद प्रवृत्ता प्रलय श्रूयते तथा रजोगुण के कार्य सेवा आदि में लगे हुए दुखित मनुष्यों का ही यह प्रलाप सुना जाता है कि तृष्णा ही हमसे अमुक काम करवाती है इत्यादि महासनों असनम अस्य इति महासनः अत एव महापाप्मा कामेन ही प्रेरितो जंतु पापम करोति अतो विद्धि एनम कामम यह संसारे वैरिण तथा यह काम बहुत खाने वाला है इसलिए महापापी भी है क्योंकि काम से ही प्रेरित हुआ जीव पाप किया करता है इसलिए इस काम को ही तू इस संसार में वैरी जान कथम वैरी इति दृष्टानते ही प्रत्यायती यह काम किस प्रकार वैरी है सो दृष्टानों तो से समझाते हैं धूमेनाव्रियते वहथादर्शो मलि चथोल्बेनावृतम आवृत धूमेन सहजेन आव्रीय से वह प्रकाशात्मकः अप्रकाशात्मकेन यथा वा आदर्शो मल यथा उलबेन गर्भवेष्टन जरायुणा आवृत आच्छादितो गर्भः तथा तेन इदम आवृतम् जैसे प्रकाश स्वरूप अग्नि अपने साथ उत्पन्न हुए अंधकार रूप धुएँ से और दर्पण जैसे मल से आच्छादित हो जाता है तथा जैसे गर्भ अपने आवरण रूप झेर से आच्छादित होता है वैसे ही उस काम से यह ज्ञान ढका हुआ है किं पुनः तद इद शब्दवाच्यमेन आवृत है जिसका उपर्युक्त लोक में इदम शब्द से संकेत किया गया है जो काम से आच्छादित है वह कौन है सो कहा जाता है आवृत नृत्य वैरिण कामेण कौंते दुष्पूरेनाल एतेन ज्ञानिनो ज्ञान ज्ञानो निवैना जानाति जाना अहम् अनर्थे प्रयुक्तः प्रयुक्त पूर्व दुखी चलती एव अतः असौ ज्ञानो निवैरी न तो मूर्ख से ही काम इव पश्यन् तत्कार्ये दुखे प्राप्ते जानाति तृष्णाया अहम् दुखीव आपादित इत इति न पूर्वम एव अतो ज्ञानीन एव नित्य वैरी ज्ञानी के विवेकी के इस कामरूप नित्य वैरी से ज्ञान ढका हुआ है ज्ञानी ही पहले से जानता है कि इसके द्वारा मैं अनर्थों में नियुक्त किया गया हूँ इससे वह सदा दुखी भी होता है इसलिए यह ज्ञानी का ही नित्य वैरी है मूर्ख का नहीं क्योंकि वह मूर्ख तो तृष्णा के समय उसको मित्र के समान समझता है फिर जब उसका परिणाम रूप दुख प्राप्त होता है तब समझता है कि कृष्णा के द्वारा मैं दुखी किया गया हूँ पहले नहीं जानता था इसलिए यह काम ज्ञानी का ही नित्यवैरी है किम रूपेण काम रूपेण काम इच्छा एवं रूपम अस्य इति काम रूपह तेन दुष्पूरेण दुखेन पूर्णम अस्य इति दुष्पूर तेन अन न अलम पर्याप्ते विद्यते वि अनलह तेना कैसे काम के द्वारा ज्ञान आच्छादित है इस पर कहते हैं कामना इच्छा ही जिसका स्वरूप है जो अति कष्ट से पूर्ण होता है तथा जो अनल है भोगों से कभी भी तृप्त नहीं होता ऐसे कामना रूप वैरी द्वारा ज्ञान आच्छादित है किमधिष्ठान पुनः कामो आवरणत्वेन वैरी सर्वस्य इति सर्वेक्षायाम आह ज्ञाते ही शत्रो अधिष्ठान सुखेन शत्रुनिवह करूँ इति ज्ञान को आच्छादित करने वाला होने के कारण जो सबका वैरी है वह काम कहाँ रहने वाला है अर्थात उसका आश्रय क्या है क्योंकि शत्रु के रहने का स्थान जान लेने पर सहज में ही उसका नाश किया जा सकता है इस पर कहते हैं इंद्रियाड़ी मनोबुद्धि अधिष्ठान उच्यतेतमोहत ज्ञान आवृत्य देशनम इंद्रियाड़ी मनोबुद्दिच काम सेठान आश्रय उच्यते एक इंद्रिया आश्रय विमोहयति, विविधम मोहयति, एष कामो ज्ञानम आवृत्य आच्छाद्य देशनम शरीरणाम इंद्रिया मन और बुद्धि यह सब इस काम के अधिष्ठान अर्थात रहने के स्थान बतलाए जाते हैं यह काम इन आश्रयभूत इंद्रियादि के द्वारा ज्ञान को आच्छादित करके इस जीवात्मा को नाना प्रकार से मोहित किया करता है यत एव जबकि ऐसा है तस््रियाण नियम्य भर्तषभ पाप्मा प्रजहिन ज्ञान विज्ञाननाशन तस्माद्रिया आद पूर्व नियम्य वशी भरत सभा पापम पापाचार काम प्रजहि हि पित्य एनम प्रकृतम वैरिण ज्ञान विज्ञाननाशनम इसलिए हे भरतष्ठ भरतर्षव तो पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान के नाशक इस ऊपर बतलाए हुए वैरी पापाचारी काम का परित्याग कर ज्ञान शास्त्र शास्त्र आचार्यतः च आत्मादीनावोध विज्ञानम विशेषतः तदनुभ तयो ज्ञान विज्ञान श्रेय प्राप्तिहेतो प्रजहि हि आत्मनः आत्मन पर अभिप्राय यह कि शास्त्र और आचार्य के उपदेश से जो आत्मा अनात्मा और विद्या अविद्या आदि पदार्थों का बोध होता है उसका नाम ज्ञान है एवं उसका जो विशेष रूप से अनुभव है उसका नाम विज्ञान है अपने कल्याण की प्राप्ति के कारण रूप उन ज्ञान और विज्ञान को यह काम नष्ट करने वाला है इसलिए इसका परित्याग कर इंद्रियाणी आदो नियम्य कामम शत्रु जही ही उत्तम तत्र किमाश्रय कामम जहियादी इति थे पहले इंद्रियों को वश में करके काम रूप शत्रु का त्याग कर ऐसा कहा सो किसका आश्रय लेकर इसका त्याग करना चाहिए यह बतलाते हैं इंद्रिया पराण्याहु इंद्रिभ्य परम मन मनसस्तु पर बुद्धि पर इंद्रिया पंचदेह स्थूल व्यापी पर अपेक्षा सूक्षातरस्थ्यापेक्षण प्रकृष्ठा आहु पंडिता तथा इंद्रिभ्य परम मन संकल्प विकलात्मक तथा मनस तो पराबुद्धि निश्चयात्मिका पंडितजन बाह्य परिच्छि और स्थूल देह की अपेक्षा सूक्ष्म अंतरस्थ और व्यापक आदि गुणों से युक्त होने के कारण श्रोत्रादि पंच ज्ञानेन्द्रियों को पर अर्थात श्रेष्ठ कहते हैं तथा इंद्रियों की अपेक्षा संकल्प विकल्पात्मक मन को श्रेष्ठ कहते हैं और मन की अपेक्षा निशात्मका बुद्धि को श्रेष्ठ बताते हैं तथा यह यहाँ सर्वृश्येभ्यो बुध्य आभ्यर यम देनम इंद्रिया आश्रये युक्त कामो मोहियति इति उक्तम उत्त से दृष्टा परमात्मा एवं जो बुद्धि पर्यंत समस्त दृश्य पदार्थों के अंतर्व्यापी है जिसके विषय में कहा है कि उस आत्मा को इंद्रियादि आश्रयों से युक्त काम ज्ञानावरण द्वारा मोहित किया करता है वह बुद्धि का भी दृष्टा परमात्मा सबसे श्रेष्ठ है एवं बुद्धे परम बुद्धां संस्त्यात्मा नमात्म जहिम जहिशत्रुँ महाबाहो काम बुद्धे पर आत्मा बुद्धवा ज्ञावा संस्तभ्य सम्यक स्वेन एव आत्मना संस्कृत मनसा सम्यक समाधाय साम इस प्रकार बुद्धि से अति श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और आत्मा से ही आत्मा को स्तंभन करके अर्थ युद्ध शुद्ध मन से अच्छे प्रकार आत्मा को समाधिस्थ करके जहि एलम शत्रु हे महाबाहो कामरूपम दुरासदम दुखेन आसद आसादनम प्राप्ति यस्य तम दुरासदम विशेषम इति हे महाबाहो इस कामरूप दुर्जय शत्रु का त्याग कर अर्थात जो दुख से वश में किया जाता है उस अनेक दुर्विग्ञेय विशेषणों से युक्त काम का त्याग कर दे इति श्रीमद्भारती सहसरायां चहितायाँ वैयाचिकीस्म पर्व श्रीमद्दगवद्गीता उपनषु ब्रह्म विद्याशास्त्री श्रीकृष्ण नाम कर्मयोगो तृतीयध्याय